एक सौ चांडबियों अध्याय सर्व काम प्रदाविद्या भगवान श्रीहरि ने कहा है शिव अब मैं सर्व काम प्रदाविद्या को कह रहा हूँ आप उसे इसकी उपासना मात्र सात रात करने से सभी कामनाएं सफल हो जाती हैं सर्व काम प्रदाविद्या स्तोत्र इस प्रकार हैं कि ओम सर्वकाम काम प्रदान विद्या सप्त राप्रेण तांत्रों नमः तु द्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रदीम्नाय निरुधाय नमः संकरसनायच नमः विज्ञानमात्राया परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय सांताय नेव्रित्तद्वेद्रस्तये Sat chasarvani tassarabani, tasmaatko, janna, mahana, rushikissa, janna, महते नमस्ते tamma, urtae, निदम tammia, tashketat, tassat, janna, greipi, janna, janna, mahana, janna, अंतरवहित पंचरसी यो मतुल्यम् नमः हम् यो भगवते महाप्रसादे महा होता पताए सकले सत्प्रभावित्री दान निकरकमरे रेणु पालनी भा धरमाक्षय विद्या चरणार्गंधे योगल परमेश्वर नमस्ते अभाव विद्या धरदाम चत्रके हे भगवान् भासुदेव आपका मैं ध्यान करता हूं आपको नमस्कार है हे प्रद्युम्न हे अनिरुद्ध हे शंकरशण आपको नमस्कार है हे परमानंद स्वरूप आप मात्र अनुभवजन्य हैं आपको मेरा नमस्कार है आप आत्मराम एवं शांत मूर्ति हैं तथा द्वैत दृष्टि से परे हैं आपको मेरा नमस्कार है यह समस्त चराचर आचार्य जगत आपका ही स्वरूप है प्रभु आपको बारंबार प्रणाम हे अनंत मूर्ति भगवान हरषे के से आप महात्मा स्वरूप नमस्कार है प्रलय काल में यह सारा जगत जिस मूर्ति में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः प्रलय काल के पश्चात सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो इस मृण्मय प्रतिवे को धारण करता है उस ब्रह्मन देव को मैं नमस्कार करता हूं जिस देव को स्पर्श करने और पहचानने में न बुद्धि सामर्थ्य है न इंद्रिय कर्म इंद्रिय और प्राण सामर्थ्य नहीं है तथा आकाश के समान जो देव समस्त चराचर प्राणियों के अंदर और बाहर विचरण हे hey, पंचभूतों के स्वामी, ऐश्वर्य मूर्ति महापुरुष भगवान वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम। हे परमेश्वर, आपसे सकल तत्वों की उत्पत्ति होती है, तथा आपके के चरणारे विंध्योगल मानों, सील समुह रूपी कमलों की धर्माक्षेप विद्या रूप रेणुतपल है। आपको मेरा प्रणाम। चित्रकृतों ने इस विद्या के द्वारा विष्णु धर्मा ज्ञान विद्या का वर्णन करते हुए भगवान हरि ने कहा कि हे हरि विष्णु धर्म नामक विद्या का जब देवराज इंद्र ने समस्त सत्रों पर विजय प्राप्त की थी इंद्रत्व पद प्राप्त किया था उस विद्या को मैं कहता हूं सुनो उस विद्या के जब से पूर्व दोनों पैर हाथ जानो प्रदेश उदार भक्षस्थाल मुख और श्रोभाग में ओंकार आदि वर्ण से यथाक्रम न्यास करना चाहे कि ओम नमो नारायणायो इस मंत्र द्वारा विपरीत क्रम से भी न्यास करें तत्पश्चात द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आदि वर्ण ओंकार से कर करें अंतिम यकार से अंगुष्ठ आदि अंगुलियों के पर्वसंधियों में न्यास मंत्र से न्यास करें, मूर्धा से प्रारम्भ करके भ्रो के मध्य भाग में ओम मंत्र से न्यास करके शिखा तथा नेत्रादि में ओम विष्णु वे नमः इस मंत्र से न्यास करना चाहिए। तदनंतर अंतरात्मा में उन परम शक्तियों से संपन्न परमात्मा से नारायण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। हे भ्रो के मामरक्षा हरे कुरुयान Matsiah Mortar jalevatun Levatun, Treve Krahma Statakase, Staleirak Chatova Managhan, Akavia parvate Hastu, Ramaur, Rakchatova Parabate, Bhumaur, Rakchatova Raho, Viomni Naraya Nova Tu, Karma Van Nara doñarcha na kurma bene rite sadha. Nava naga prudava sadhkilol. Jägjul, rokas samastacha, vyasodjanacha rachato, buddha pachan desanghatat, kalki rachato, kalmashar, paan madhadine vishnu prata raja Maduha Chafarhanin Cha Sayam Rachatumadhaho Resikkeissä Pratu Seviat, Pratu Seviat Janardanaho Stray Taro Via Chakra Komodaki Ivana, Dhnantu Satru Sharak Chasan, Sankas Padham Pranan, Panto Pahsha Bibhu Saravada Sai Sahas Sara Pahsha Ru Pahsha, Rakchato, manascha, Yam Yam Patsyati Chakchusa. Saba Sisad, Dvi Pah Macha, रोगम हक्तो दिवम ब्रजेतम् इस प्रकार स्तोत्र पाठ करके भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे है भगवान हमारी रक्षा करें मत्स्य स्तोत्र भगवान जल में मेरी रक्षा करें भगवान त्रिविक्रम आकाश में और भगवान बामन स्थल में मेरी रक्षा करें प्रभु वनप्रांत में भगवान अदृश्यम् पर्वत भाग में जहाँ मदद न प्राप्त मेरी रक्षा करें, भूमि पर भगवान ब्रह्म, वियोम में भगवान नारायण मेरी रक्षा करें, कर्मों के बंधन से भगवान कपिल तथा रोगों के प्रकोप से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें, भगवान है देवताओं से, कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें, भगवान नारद अन्य � और भगवान कूर्मादेव नैऋत्य में सदैव मेरी रक्षा करें भगवान दंतत्रय पति अपत्य सेवन से भगवान शेषनाग क्रोध से भगवान यज्ञदेव समस्त रोग शमदाय से और भगवान व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करें भगवान बुद्ध पाखंड समो से एवं भगवान कल्कि देव पाप से मेरी रक्षा करें भगवान विष्णु मध्याह्न भगवान मधुसूदन अपराह्न काल और भगवान महादेव साइन काल में मेरी रक्षा करें, भगवान हर्षी कैसे प्रदोष काल में तथा भगवान जनार्दन प्रत्युष काल में मेरी रक्षा करें, भगवान श्रीधर अर्ध रात्रि में तथा भगवान पद्मनाभ अनशीत काल में मेरी रक्षा करें, हे भगवान वासुदेव जनार्दन। आपका सुदर्शन, कामुद की नाम की गदा और बांग, मेरे सत्रों तथा रक्षादीका शंभार करें, आपका संख्य, पद्म, सारंग, धनुष तथा वाहन, गरुड़ भी सत्रों से मेरी रक्षा करें, भगवान वासुदेव के सन्निकट स्थिते अलंकारस्वरूप सभी पार्षदे मेरे बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करें, सर्व का रोग धारण सर्वत्र सदैव सदा मेरी रक्षा करें गोविंद भगवान नरसिंह सब में, सर्वत्र सब जगह दिशाविदु में, छले छद्र यक्ष राक्षस देताल पोशमांड इन सब से मेरी रक्षा करें मेरे आयु आरोग्य की रक्षा करें मेरे बल और बुद्धि की वृद्धि करें हे भगवान नरसिंह सर्वत्र सदा मैं आपके सरन में हूँ इसलिए आप सर्वत्र सदा मेरी रक्षा करना चाहिए आलो जिस प्रकार आप अपने भक्त प्रहार के लिए प्रकट हुए थे इस शम्पूर्ण चराचर जगत में प्रहार जैसा कोई भक्त तो नहीं प्रभो मैं आपके चरणों का समर्थन करता हूँ सर्वत्र मुझे सुरक्षित रखना इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णु धर्माध वह अपने नेत्रों से जिस-जिस को देखता है वह उसी के बस में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोग रहित होकर वह दिव्य लोकों को प्राप्त करता है स्वर्ग आदि लोकों की उसको प्राप्ति होती है इस परम पावन आख्यान को नयम शरण के परम पावन पवित्र भूमि पर श्री जी महाराज सौन आदि 88000 जो इस परम पवित्र आख्यान को पढ़ता है पढ़ाता है सुनता है सुनाता है उसके समस्त पाप ताप संताप दुख दरिद्रता कष्ट मिट जाते हैं इस संसार में सब सुखों को भोग करके अंततोगत्वा उसको दिव्य की प्राप्ति होती है अर्थात ऊर्ध्व की उसको प्राप्ति होती है